रामकृष्ण कथा श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णो भक्सिणेश पंचम परछेद प्रभो श्रीरामकृष्ण प्रथम प्रेमोन्मादक पूर्वकथा देंद्रठाकुर दीन मुखोपाध्याय कोल सिंहस्द्या मंगलवासर आंग्लमतेन त्र्यशीत सतत ख्रृष्टाब्द से जून मसल से पंचम दिन श्रीरामकृष्ण कालिटिकाया रविवासरे भक्तसमको अदय मंगलवार अ सी राखाड़ी प्रभुसमीपे अस्त हाजरा महोदय श्री प्रभो गृहम आलिंदे आसन प्रस्तुतवा मास्टर रविवासरे मटर महोदय गतरविवास कतिचन दिना चोमवारत्रो कालीट मंदर कृष्णयात्राभिन समत श्री प्रभु कियत् शुतवान्स यात्राभन रविवारेय आसमानुष्ट सोमवास समभूत मध्यान्होजनान श्री प्रभुस्व प्रेमोन्मादवस्था पुनर्व्यनतीष्ण महाशय प्रति कीदशी अवस्था संगीता अत्र न भुक्त मैं वराहनगरे दक्षिणेशरे वे वा, दिए वापी ब्राह्मण से गृह प्राप्नि स्म अति अव गपावश निर्माश गृहस्थना पृष्ठेत कवल अवदम अहमत्र भोक्षे नाद्यवचनम आलमबाजारे रामचट्टोपाध्याय से गृह अगछम क्वचि दक्षिणेशरे सवर्णचतुर्धुरी गृहमग्छा भुक्त सत्यम परम न रोचते स्म किचि आमष गोजनम एकदा निर्बंधम अकव देवेंद्र ठाकुर से गृह या तृतीयकर्ता अवदम देव्रीश्वरनाम पाराण तम दिदीक्षुस् कियर्त पुनः अत्यभिमा सवो लोकगृह कथम या सवैधी भाव गत अवदत आम देव्र तथा अहम सह पाठिनौ अभवाम तत्ल पिता नयामी एक अशृब बाग्बाजार्सुसमीपे दीन मुखोपाध्याय कशन उत्तम भक्तजनों वर्ततकर्ता निर्बं कृतवा दीन मुखोपाध्याय से गृह यामी तृतीयकर्ता चथमी ज्ञान मदा गुद्रम गृह किंच विशाल शकटेन कशन महाजन सी अप्रस्तुता वयम अप्रस्तुता पुत्र उपनयना कपेषे पार्श्व प्रकोष्ठ प्रति वे गंत प्रवृत्ता तथा ते प्रोचु तस्कोष्ठे महिला सी मछनु महती अस्तुतावस्था तृतीय कर्ता प्रत्यावर्तन समय अवदत पिता तव वचन पुनः नावर्तिष्य अहम हसन आसम कीदशी अवस्था एव बागता। कुमार सिंग साधु मम साधु गता कुमारहोदय साधुभोजनमुष्ठा मैं निमंत्रण कृचक्रे ग अवश्यम अनेके साधुजना सगता नये उपेजना केचन परचय प्रपक्षु तस्मात्र अहम पृथक् उपवेषुंग चिंतवादार कि प्रयोजन तथ्यद भोजनपत्र विस्तीसवापेशय किचद अहं तो भोक्त प्रवृत्ता अहम शुतवा केचन साधु ब्रुवं अह किद रेति